टीम लीडर विक्रांत सक्सेना मैं मेरा नाम अनूप सहगल है आपके ग्रुप नंबर है 0521 फाइव अब फ्यूचर में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर सीनियर्स का कोई भी ऑर्डर होगा तो उसे आप तक पहुंचाने का काम मेरा होगा मैं हमेशा आपके कॉन्ट्रेक्ट में रहूंगा मीटिंग रूम में एक स्टाफ ने विक्रांत से बात करते हुए कहा फिर उसने अपना हाथ विक्रांत से मिलाने के लिए बढ़ाते हुए कहा होप आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा विक्रांत ने उससे हाथ तो मिला लिया लेकिन अभी भी उसका मन काफी विचलित था मिस्टर अरुण द्वारा उसे स्पेशल टीम से बाहर रखने की साजिश के बारे में जब से विक्रांत को पता चला था वो काफी उदास सा था इस वक्त उसके सामने खड़े अनूप को ये सब नहीं पता था ऐसे में वो विक्रांत के इस स्ट्रेंज व्यवहार के कारण थोड़ा सहमा हुआ था देखिये कुछ चीजें हैं जो मुझे अभी आपको हैंड करना है अनूप ने विक्रांत के हाथ में एक डॉक्यूमेंट पकड़ाते हुए कहा देखिए आपके टीम की डिटेल देखिये इसमें आपके टीम के सभी लोगों का नाम दिया गया है सिर्फ फॉरेंसिक एक्सपर्ट का नाम इसमें नहीं है एक्चुअली अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट ही नहीं किया जा सका है तो आपको अभी लोकल ब्रांच के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ऐसी काम करना होगा बाकी तीन टीम में यही पर है वो तीनों बस आते ही होंगे उन्हें कॉल कर दिया गया है ओके ठीक है साहल साहब विक्रांत ने अपने हाथ में लिए हुए फाइल को खोलकर उसमें अपने टीम मेंबर वॉशरूम के, के, के बाहर मिला था ये उस वक्त लड़की के साथ वॉशरूम में मजे कर रहा था ओह हेलो आप हर्ष ने विक्रांत को देखते ही पहचान लिया और फिर उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा मैं टीम लीडर विक्रांत सक्सेना विक्रांत ने अपना कदम पीछे खींच लिया अरे परेशान मत होइए टीम लीडर सर हाथ धो लिया है मैंने अच्छे से।, से उसकी किसी हरकत से कोई शिकायत नहीं थी जाहिर है कि अगर उसका सिलेक्शन टीम में फील्ड डिटेक्टिव के लिए हुए है तो फिर उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ काबिलियत होगी और विक्रांत को अभी बस इसी काबिलियत की जरूरत थी बाकी वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे रहता है और क्या करता है उससे उसे कुछ खास मतलब नहीं था हर्ष महाराष्ट्र पुलिस के ही किसी में इंस्पेक्टर के पर काम करता था इसके साथ ही उसे का भी शौक था। तो वो पुलिस की तरफ से बॉडी बिल्डिंग कम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करता था कुल मिलाकर वो काफी तेज तरार पुलिस ऑफिसर होने के साथ ही काफी दिल फेंक आशिक भी था उसे देखकर विक्रांत को अपने पुराने दिनों की याद आ गई पहले वो भी ऐसा ही हुआ करता था मेरा नाम हर्षित है। आप टीम 0521 के टीम लीडर हैं। एक दुबले पतले से लड़के ने आंखों पर चश्मा पहने हुए विक्रांत से कहा जी मैं टीम 0521 का टीम लीडर आप विक्रांत ने हाथ बढ़ाते हुए कहा सर मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हर्षित ने विक्रांत से हाथ मिलाते हुए कहा हर्षित देखने में किसी मासूम से बच्चे की तरह दिखता था बिल्कुल दुबला पतला सा और लड़कियों जैसी चाल वाला यहाँ तक कि उसकी आवाज भी इतनी पतली और सुरीली थी कि अगर कोई उसे पर्सनली ना जाने तो उसे लड़की ही समझ बैठेगा लेकिन हर्षित को अगर स्पेशल टीम में कंप्यूटर एक्सपर्ट के तौर पर शामिल किया गया है तो इसका मतलब है कि वो अपने काम में बिल्कुल पारंगत है अब तक ये दो लोग यहाँ पर आ चुके थे और विक्रांत इनसे मिलकर इनके बारे में जान भी चुका था लेकिन टीम के तीसरे मेंबर का अभी तक कुछ पता नहीं था तीसरे मेंबर का नाम था अनुष्का अनुष्का माथुर वो उम्र भर विक्रांत से पांच साल छोटी थी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में वो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट के तौर पर शामिल हुई थी उसका लेट हो गई रंग का ड्रेस पहने हुए एक लड़की ने विक्रांत की तरफ भागते हुए आकर कहा विक्रांत इसी लड़की का रिज्यूमे देख रहा था उसने रिज्यूमे से नजर हटाकर सामने देखा तो वो लड़की उसके सामने खड़ी थी उसकी लंबाई ज्यादा नहीं थी लेकिन ही सेंडल की वजह से वो ठीक ठाक दिख रही थी उसके बाल इतने लंबे थे कि पीछे उसकी कमर तक आ रहे थे लेकिन जैसे ही वो करीब आई तो पता लगा कि वो पैर से लंगा कर चल रही थी क्योंकि उसके बाएं पैर की सैंडल की हील टूटी हुई थी इसके साथ ही उसके कपड़ों पर भी कुछ कीचड़ जैसा दाग भी लगा हुआ था ऐसा लग रहा था कि जरूर उसके साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ था जैसे ही लड़की ग्रुप के पास आकर खड़ी हुई तो तुरंत ही हर्ष ने आगे आकर पूछा क्या हुआ तुम्हे तो गिर गई थी क्या ठीक तो हो तुम हम्म मैं ठीक हूँ लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था ये थोड़ा आप लोग पता लगाइए डिटेक्टिव्स एक दो चक्कर लगाने के बाद को सोचते हुए कहा दरअसल मुझे तो लग रहा है की ये जो तुम्हारे कपड़े और दाग है ये मेस में खाना खाते समय पड़ा है वहाँ तुम्हारे ऊपर खाना गिर गया था ना राइट रॉन्ग आपका चांस तो गया अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा मिनट, से ना? सही गैस नहीं किया है अनुष्का ने हर्ष का थम्स अप करके दिखाते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट दिया उसके बाद उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अब आपकी बारी हम, तुम किसी से लड़ाई करके रही हो ना विक्रांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा एक मिनट तुम अभी नीचे ग्राउंड पर चल रही थी और तभी अचानक से वहां तुम्हारे बगल से कोई गाड़ी निकली जिससे कीचड़ उछलकर तुम्हारे कपड़ों पर आ गया फिर तुम उस गाड़ी वाले पर चिल्लाई इतफाक से वो कोई लेडी ड्राइवर थी फिर तुम दोनों में फाइट शुरू हो गई उसने तुम्हारे बाल पकड़कर खींचे तुम्हे जमीन पर पटका लेकिन ये फाइट तुमने ही जीती है ना कैसे पता लगा अनुष्का ने आश्चर्य में पढ़ते हुए विक्रांत से कहा हम्म क्योंकि तुम्हारे कपड़ों पर जो कीचड़ पड़ा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि पानी के छींटे ऊपर की ओर जाकर खत्म हो रही है इसका मतलब कि कीचड़ नीचे से उठकर गया है यानी कि गाड़ी के पहिए से ही छींटे उठ उठे हैं। उसके बाद तुम्हारे बिखरे बाल और टूटी हुई सेंडल साफ तौर पर इस बात का इशारा कर रही है की कि तुमने किसी के साथ फाइट की है और फिर इतनी जबरदस्त फाइट के बाद भी तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा और साथ ही तुम्हारे चेहरे की तसली साफ तौर पर बता रही है कि तुम ये फाइट जीत कर आई हो। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, इतना कुछ? कैसे? स्किल देखकर चौक उठे ए, अभी क्या मैं तो तुम्हारी पूरी हिस्ट्री बता दू विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा तुम यहाँ पर साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट के पद के लिए आई हो हाइट है चार फिट दस इंच वेट उनसठ किलोग्राम आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस पहनती हो और बस बस इतना इतना ठीक है अनुष्का नहीं चाहती थी कि विक्रांत उसकी पर्सनल डिटेल पब्लिक करे लेकिन आपको ये सब पता कैसे इसलिए पता है क्योंकि मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ और इस वक्त तुम्हारा रिज्यूमे मेरे सामने पड़ा हुआ है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया ओ, आप टीम लीडर हो थैंक यू सर थैंक यू अनुष्का ने अब अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए विक्रांत से हाथ मिलाया अब तक विक्रांत की इंटेलिजेंसी देख अनुष्का उसकी फैन बन चुकी थी वो विक्रांत की पर्सनैलिटी से काफी इम्प्रेस थी विक्रांत अपनी पिछली जिंदगी से लेकर अब तक ना जाने कितनी लड़कियों का सामना कर चुका है ऐसे में उसे लड़कियों के बारे में एक एक चीज मालूम थी वो एक नजर में देखकर बता सकता था कि कौन सी लड़की उससे अट्रैक्ट हो रही है और कौन सी लड़की उससे इरिटेट होकर दूर भागने की कोशिश कर रही है अनुष्का के बारे में तो विक्रांत श्योर था कि वो एक नजर में ही उसके प्यार में गिर चुकी है ओके तो आपकी पूरी टीम आ चुकी है अनूप सहगल जिसने कि विक्रांत का इंट्रोडक्शन टीम से करवाया था वो बोल पड़ा वैसे आपकी टीम काफी यंग और इंटेलिजेंट लग रही है लेकिन असली इंटेलिजेंसी तो केस पर काम करते समय समझ आएगी चले फिर आप लोग अपने काम पर लग जाइए। बाकी मैं तो यहाँ पर मदद करने के लिए हमेशा खड़ा हूँ वैसे टीम लीडर सर ने तुम्हारे सवाल का सही जवाब दे दिया है तो क्या अब तुम उनके दिमाग को पढ़कर उन्हें जानने की कोशिश करोगी तुम साइकोलोजी वाले तो किसी के मन की बात जान लेते हो न हर्षित ने असमंजस में पढ़ते हुए कहा हम्म ऐसा नहीं है ये सब सिर्फ मूवीज और कहानियों में होता है रियलिटी में ऐसा नहीं होता हम सबके मन की बात नहीं जान सकते लेकिन अनुष्का ने कुछ सोचते हुए कहा लेकिन एक चीज तो मुझे पता लग गई है हमारे टीम लीडर सर के पीछे किसी बहुत बड़े अधिकारी का हाथ है क्या मतलब इसका क्या मतलब है विकांत ने चौंकते हुए कहा दरअसल सर मैं पिछले कई सालों से स्पेशल टीम का हिस्सा बन रही हूं लेकिन आज तक मैंने कभी भी इतना यंग टीम लीडर नहीं देखा हर बार टीम लीडर कोई बूढ़ा सा और काफी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर होता था लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है तो जाहिर है बिना किसी सोर्स से के इतनी कम एज में टीम लीडर बनना नामुमकिन है नहीं मेरे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं है मैं मैं अपने दम से टीम लीडर बनाऊँ और समझी विक्रांत थोड़े सख्त लहजे में कहा कभी अचानक से उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा कैसे हो विक्रांत को दिक्कत तो नहीं है विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए पीछे देखा तो पता चला कि वो डॉक्टर संजय कोहली का कोई दोस्त था वो यहाँ पर सीनियर ऑफिसर थे उन्हीं के कहने पर ही विक्रांत को यहाँ इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था ठीक ठीक हूँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए कहा उसके बोलते ही वहाँ खड़े बाकी लोग अपना मुंह दबाकर हंसने लगे क्योंकि तो जस्ट कुछ सेकंड पहले ही विक्रांत ने बड़े गर्व ऐसी कहा था की उसके पास किसी का सपोर्ट नहीं है लेकिन फिर तुरंत ही सीनियर ऑफिसर के मिल जाने ऐसी विक्रांत की बात सरासर झूठी साबित हो चुकी थी हालाकि वहाँ मौजूद बाकी के लोग खुलकर विक्रांत के सामने हंस नहीं पा रहे थे लेकिन विक्रांत शर्म ऐसी लाल हो चुका था अच्छा टीम लीडर बनने के लिए बधाई हो, डॉक्टर संजय के फ्रेंड ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहारान रह गया ये वही महिला थी जो उससे पिछले दिन हाईवे पर मिली थी और जिसकी सफेद मर्सडीज से टक्कर लगने का आरोप लगाकर वहाँ वो आदमी पैसे एटने की कोशिश कर रहा था अरे तुम यहाँ तुम तो मुंबई के डीएन नगर रांच से हो ना तो यहाँ क्या कर रहे हो उस अधेड़ औरत ने विक्रांत के करीब आकर उसे देखते हुए कहा विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे तभी अचानक से डॉक्टर संजय के फ्रेंड और विक्रांत के बगल में खड़े मिस्टर अनूप सहगल अलर्ट मोड में आ गए ने सैल्यूट करते हुए कहाविजन चीफ, चीफ का टाइटल सुनते अनुष्का समेत हर्ष और हर्षित के भी होश उड़ गए उन दोनों के चेहरे की हंसी अब गायब हो चुकी थी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था की विक्रांत के पीछे इतने बड़े बड़े ऑफिसर का सपोर्ट होगा